चार ब्राह्मण ये कहानी है चार ब्राह्मण दोस्तों की सोम, वेश, जीवन और बुद्ध की। वो सभी एक छोटी सी बस्ती में साथ में रहा करते थे। ये चारों जंगल में बसे एक साधु के शागिर्द थे। साधु बहुत ही ज़हीन और तजुर्बेकार शख्सियत थे। ब्राह्मण अपने उत्ताद की बहुत इज्जत करते थे। वो हर रोज अपने उत्ताद का दिया हुआ ईल्म बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे। मेरे शागिर्दो, तजुर्बा पाना बहुत आसान है, पर सिर्फ़ तरजुर्बे से ही कोई भी आगे नहीं पढ़ सकता। तुम्हें इसका सही इस्तेमाल भी आना चाहिए। सोम वैश और जीवन ने कई तजुर्बे और हर्बे हासिल किए। वैश बिना छुए ही जख्म ठीक करने की सलाहियत रखता था। सोम टूटे हुई मटकी को बनाने का हुनर जानता था। जीवन गिरे हुए सूखे पत्ते को फिर से दर्द में जोड़ने की काबलियत रखता था। लेकिन बुद्ध इन सब में बहुत ही पीछे था। वो ये सारे काम करिश्� जुड़ जाओ। हाहा, बुद्ध ने क्या इल्म सीखा है? वो टूटी मटकी से बातें कर सकता है। हाँ, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का इल्म हासिल नहीं किया है। बेचारी टूटी मटकी। लेकिन बुद्ध ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की उस्ताद जी यह आम बुद्धि क्या होती है उस्ताद जी याद रखना बच्चों एक समझदार शख्स अमल करने से पहले सोचता समझता है एक दिन सोम वैश और जीवन ने बस्ती के बाहर जाने का इरादा किया ये बस्ती बहुत छोटी है अगर हम इस बस्ती में रिहाश पाते रहे तो कभी भी आला तजुर्बेकार नहीं बन पाएंगे मजीद तजुर्बे के लिए हमें इख्तिताम करना ही होगा तुम दुरुस्त फरमा रहे हो हमने काफी इल्म हासिल किए हैं अब हमें आगे बढ़ना चाहिए भूत का क्या करें क्या उसे भी हमरा ले चलें उसे हमरा ہم اس سے طاقتور ہیں اس لئے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ہم لوگ اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں گے تمام دوستوں نے ले میں کپڑے اور کھانا لے لیا اور اپنے याद سفر پر نکل پڑے یاد رکھنا بچو ایک سمجھدار شخص عمل کرنے سے پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے استاد جی ہم بھی نصیحت یاد हम याद रखेंगे उस्ताद जी हम आपकी नसीहत याद रखेंगे उस्ताद जी चारों ब्राह्मणों ने अपने उस्ताद से रुखसती की इजाजत ली बहुत दूर चलने के बाद वो चारों थक गए और आराम करने के लिए रुक गए चलिए हम लोग गिजा नौज फरमा लेते हैं अकलमंद शख्सियतें अपनी ताकत को आने वाले वक्त بھلا کیا ہے او بدھ اب تم زمین پر پڑی ہوئی ہڈیوں سے بھی خوف کھا رہے ہو آخر یہ ہڈیاں ہیں کس کی میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری ہڈیاں شیر کی ہوں گی اور وہ بھکمری کا شکار ہو گیا ہوگا کیا کہا شیر ہاں تم لوگ ان ہڈیوں کا جائزہ لو یقینی طور پر یہ شیر کی ہڈیاں ہیں رکھئے کیوں نہ میں اس پر اپنا علم آزماؤں इससे मेरे हुनर का गांधाजा लग जाएगा। मैं इन हड्डियों को शेर के ढांचे की शक्ल में तब्दील कर देता हूँ। क्या? इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सोम ने आयतों को पढ़ने का आगाज किया। अचानक हड्डियों पर एक बिजली चमकी, और देखते ही देखते शेर के ढांचे में तब्दील हो गई। बाकी तीनों ये देखकर हैरान � تم سب کو میری طرح اس حنر کو سیکھنا چاہیے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب سے زیادہ تجربے کار ہو میں شیر کو جلد سے بھر سکتا ہوں پھر اس پر روئے خال ناخون دانت سب کچھ آ جائیں گے بس کچھی دیر میں ناخون دانت ویش ایسا بت کرنا پرویش نہیں مانا اس نے آیتوں کو پڑھنا جاری رکھا اور اچانک اس ڈھانچے میں آنکھیں खाल, नाखून नजर आने लगे। अब वो एक पूरा शेर दिखने लगा। सिर्फ उसमें जान नहीं थी। वाह, क्या दिख रहा है ना? ये तो डरावना लग रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझमें ऐसा इल्म मौजूद है। मैं अपने इल्म से कुछ भी वापस ला सकता हूँ। शेर ने अपनी खाल, जिस्म दोनों ही खो � تم دونوں خود کو بہت ہوشیار تجربے کار سمجھتے ہو لیکن میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے میں اس مرے ہوئے شیر کو سندہ کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں بد اب تم بتاؤ کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے تمہاری باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جیون پہلے اس شیر کو سندہ کر کے دکھاؤ تب جا کر یقین ہوگا کہ کون زیادہ علم والا ہے तुम में से कौन आला तजुर्बेकार है मैं नहीं जानता पर हम में से ज़्यादा ताकतवर ये शेर है इसलिए मेरे प्यारे दोस्त जीवन मेरी बातों को अनुसरण करके इसे जिंदा मत करो मेरे दोस्तों ने आला इल्म का कमाली तजुर्बा दिखाया है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए तुम मेरे भी तो आजीज दोस्त हो वैश लो सुनो इस कमज़र की बात ये अब हमें सिखाएगा तू खुद तो कभी कुछ सीख नहीं पाया तुम्हें अपने दोस्तों के इल्म पर जरा भी एतमात नहीं है क्या? दुरुस्त फरमाया जीवन ये कुछ भी हुनर नहीं सीख पाया और हमें बहुत राय मशवरे दे रहा है बेवकूफ कहीं का बुद्ध तुम्हारे पास तो तु किसी चीज़ का इल्म ही नहीं हो, चले हो हमें मुझे मेरा इल्म पता है अभी बस मुझे अपनी जान बचानी है। एक समझदार शख्स अमल करने से पहले सोचता समझता है। ओ, ओ, मुझे माफ करना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर सबसे पहले मुझे किसी दरख्त पर चलने दो। क्योंकि शेर में मुझे खा तो मैं कैसे दर्यावत कर पाऊंगा कि तु <laughs> डरपोक कहीं के मुश्किल के घड़ी में हिम्मत से काम लो सच कहूं तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं शेर से लड़ नहीं सकता और درخت पर से मैं सारा नज़ारा आसानी से देख सकता हूं तब मैं नतीजा अक्षस्त कर सकता हूं कि तुम में से आला इल्म कौन है जैसे ही जीवन ने आयते पढ़ना शुरू किया तो बुद्ध तीनों ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़े कि उन्होंने अपना अपना इल्म साबित कर दिया लेकिन उनकी खुशी जल्दी गायब हो गई जब शेर गुस्से में जोर से दहाड़ा जल्दी भागो शेर जिंदा हो गया है अपनी जान बचाओ भागो दोस्तों तीनों ब्राह्मण इतने खौफजदा हो गए कि हिल भी नहीं पाए भूखे शेर ने झट से उनपर छलांग लगा दी। विचारे खुद को बचा नहीं पाए और शेर का शिकार हो गए। शेर ने तीनों ब्राह्मणों को एक-एक करके खा लिया। बुद्ध दरख्त पर बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था। जब शेर वहां से चला गया, तब बुद्ध दरख्त से नीचे उतरा। वहाँ अब सिर्फ उसके दोस्तों की हड लेकिन अगर तुम्हें उस्ताद जी की नसीहत याद रहती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते याद रखना बच्चों अकल बंद वही है जो पहले सोचे और फिर अमल करे